श्री माँ शारदा देवी भक्तों के साथ इस समय की एक विशेष घटना थी श्री माँ का पंचाग्नि तप श्री रामकृष्ण के देहांत के बाद श्री के मन में तिव्य वैराग्य उत्पन्न हुआ था कर्तव्य भावना से सामने आए कार्यों को वे कर अवश्य लेती थी पर उनके मन में बराबर यही बात उठती थी जब ऐसे अनोखे महापुरुष हर्षा श्री राम कृष्ण ही चले गए तब मेरे रहने की क्या सार सकता कुछ भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था किसी से बातचीत करने की प्रवृत्ति नहीं होती थी श्री के विषाद को दूर करने के लिए त्यागी संतानगण उन्हें तीर्थों में भ्रमण कराने लगे श्री जब काशी में थी तब एक नेपाली साधुनी उनके पास आया करती थी वे विविध अनुष्ठानों से अभिज्ञ थी माताजी की मानसिक अवस्था देख उन्होंने एक दिन उनको सलाह दी भाई पंच करो साधुनी के बाद से श्री माँ की विचारधारा एक नई दिशा में प्रवाहित हुई उन्होंने विचार किया कि बाहर यदि दुस्सह आग जलाई जाए तो मन की आग बुझ भी सकती है इसके सिवा उन्हें तब से यह भी बोध होने लगा कि कदाचित शरीर रक्षा का भी कोई प्रयोजन है क्योंकि उनके कानों में तब भी श्री कृष्ण की वाणी ध्वनित हो रही थी तुम मर नहीं पाओगी तुम्हें रहना होगा ऐसी दुविधा में भी वे अपने दिन काट रहे थे। इसी समय उन्हें दो दिव्य दर्शन हुए जिनसे उन्हें उस कार्य में प्रेरणा मिली श्री माँ ने कामारुक में खुले आंखों देखा कि एक 11-12 वर्ष की बालिका उनके साथ साथ फिर रही है कभी आगे और कभी पीछे उसके बाल रूखे वस्त्र गहरी और गले में रुद्राक्ष की माला है मानो श्री राम कृष्ण का आदर्शन जनित श्री का आंतरिक वैराग्य ही मूर्तिमान हो उठा हो श्री रामकृष्ण के अंतर्धान के कुछ ही दिन बाद से श्री माँ को प्रायः एक दर्शन और होता था दाढ़ी मूछ वाले एक सन्यासी उन्हें पंचतपा करने की सलाह दे रहे हैं श्री माँ तो पहले इसके प्रति उदासीन रही परंतु सन्यासी बार बार उनका हट करते रहे अंत में बेलू रहते समय श्री माँ के मन में पंचतपा की भावना प्रबल हो गई पर वे यह नहीं जानती थी कि पंचतपा क्या है इसी से उन्होंने योगिन माँ से पूछा योगिन माँ ने कहा ठीक है मां मैं भी करूँगी अतः दोनों के लिए पंचतपान तपा अनुष्ठान की व्यवस्था की गई छत के ऊपर मिट्टी डाल चारों और पांच पांच हाथ की दूरी पर उपली की आग जलाई गई अग्नि का घेरा काफी बड़ा था और लपटे तेज उठ रही थी उधर आकाश में ग्रीष्म ऋतु का प्रचंड वेग वेग के तप से तप से रहा था। मारतंड जब गंगा स्नान करके आई तब उन पांच अग्नियों का भी दृश्य देख उनके मन में आया क्या यह व्रतानुष्ठान संभव होगा योगिन मां ने साहस बढ़ाते हुए कहा मां प्रवेश करो डर किस बात का तत्पश्चात श्री कृष्ण का स्मरण कर श्री मां ने उस अग्निपुंज के ठीक बीच आसन जमा लिया योगिन माँ भी पास ही बैठी अग्नियों के बीच में प्रविष्ट हो श्री ने अनुभव किया कि अग्नि तापहीन हो गई है इधर प्रातः काल का सूर्य दोपहर में सिर पर आ गया और प्रचंड तापढाल अंत में संध्या को विदा हो गया तब श्री मां अपनी सहचरी के साथ उठ आई इस प्रकार सात दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक श्री की तपस्या चलती रही उनके शरीर की त्वचा झुलस कर काली पड़ गई तब मन की अग्नि कुछ शांत हुई और गैरिक वस्त्र पहनने वाली लड़की ने भी चिरकाल के लिए विदाई ले ली विषम अग्नि परीक्षा में श्री उत्तीर्ण हुई बाद में भक्त संतानों के बीच चर्चा चलने पर श्री इस तप व्रत का एक अत्यंत साधारण वस्तु की तरह वर्णन करती थी किसी भक्त ने जब प्रश्न किया तपस्या की क्या आवश्यकता तो श्रीमान ने उत्तर दिया तपस्या की आवश्यकता है पार्वती ने भी शिव के लिए तपस्या की थी मैंने यह सब किया दूसरों के लिए नहीं तो लोग कहते क्यों वे भी तो साधारण मनुष्यों की हिभाती खाती पीती और रहती है फिर पंचतपा आदि ये सब स्त्रियों को ही फंपते हैं वे तरह तरह के कष्ट सहा करती है न ठाकुर ने सभी प्रकार की साधनाएँ की है वे कहा करते थे मैंने साचे तैयार कर दिए हैं तुम उनमें अपना जीवन ढाल लो अंतरंग भक्त ने जानना चाहा आपको यह सब करने की क्या आवश्यकता है श्रीमान ने उत्तर दिया बेटा तुम सबके लिए लड़के क्या उतना कर सकेंगे इसी से मुझे करना पड़ता है पंचतपा व्रत से आंतरिक ज्वाला की शांति होने पर भी अपने शरीर धारण का प्रयोजन उन्हें तब तक पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं हुआ था एक नवीन दर्शन से उसमें भी देर नहीं लगेगी उस दिन पूर्णिमा तिथि थी, थी। गंगा में विस्तृत वक्ष स्थल पवन के झकोरों से पिघली हुई चांदी की तरह नाचती फिर रही थी सीमा उद्यानगृह से गंगा में उतरने की सीढ़ी पर बैठकर कर मुग्ध नेत्रों से सुरसरिता की अपूर्व छवि देख रही थी मन में कोई अन्य विचार नहीं थे अकस्मात उन्होंने देखा कि श्री राम पीछे से आकर तेजी से गंगा जी में उतर गए और साथ ही वह चिंतन शरीर युग युगांतर से आराधित भागीरथी के पाप हरी पवित्र जल में विलीन हो गया इसे देख श्री मां का सारा शरीर रोमांचित हो उठा वे स्तंभित हो अपल दृष्टि से ताक रही थी कितने में कहीं से आचार्य स्वामी विवेकानंद आकर जय कृष्ण कहते हुए दोनों हाथों से वह ब्रह्मवारी ने चारों ओर अगणित नरनारियों के मस्तकों पर छिड़कने लगे श्री मां ने देखा कि असीम जन समुदाय उस जल के स्पर्श से उसी क्षण मुक्ति पा रहा है यह दृश्य इतना सजीव था कि कई दिन तक वह उनकी आँखों के आगे भासमान रहा इसलिए कुछ समय तक गंगा जी को श्री रामकृष्ण का दिव्य शरीर समझ पदस्पर्श के डर से वे उसमें उतर कर स्नान नहीं कर इस अपूर्व दर्शन ने माताजी के मन में युगावतार की लीला का तात्पर्य पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया उसके मर्म को समझकर उन्हें यह पूर्ण विश्वास हो गया कि उस लीला की पुष्टि के लिए उनके भी मनुष्य शरीर में रहने की एक विशेष सार्थकता है लोक कल्याण करने की जो महती इच्छा ऐसी विविध अनुभूतियों और विचारधाराओं के सहारे धीरे धीरे उनके अंतकरण में रूपायित हो रही थी उसने इसी गृह में एक अपूर्व संगठन से पूर्ण सुंदरता के साथ आत्म प्रकाश करके सभी को विमोहित किया था यही नाग नागमहाशय ने श्री के प्रथम दर्शन किए श्री को साक्षात भगवती समझते थे नाग नागमहाशय जिस दिन आए उस दिन एकादशी थी श्री आहार के लिए बैठी थी तब तक कोई पुरुष भक्त श्री के दर्शन नहीं पाते थे सीढ़े पर सिर रखकर प्रणाम करते थे एक नौकरानी आकर नाम लेकर कह देती थी माँ आपके अमुक बाबू प्रणाम कर रहे हैं श्री माँ भी आशीर्वाद दे देती थी उस दिन नौकरानी ने आकर कहा माँ नाग महाशय कौन है वे प्रणाम कर रहे हैं पर अपना सिर इतने जोर से पटक रहे हैं कि शायद खून बहने लगे महाराज अर्थात स्वामी योगानंद पीछे से उन्हें रोकने के लिए कितना कह रहे हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं मानो होश ही नहीं है माँ क्या वे पागल हैं श्री माँ इस तनमय भक्त की बात सुनते ही स्नेह से द्रवीभूत हो गई और उन्होंने नौकरानी से कहा अरे योगेन्द्र से स्वामी योगानंद से कहो कि उन्हें यहाँ भेज दे योगानंद जी स्वयं उनको पकड़े हुए श्री माँ के पास ले आए श्री माँ ने देखा कि नाग महाशय का ललाट सूझ गया है आंखों से आंसू बह रहे हैं पैर जहां तहां पड़ रहे हैं आंसुओं के मारे हुए माँ को भी नहीं देख पा रहे हैं मानो वे इस संसार में है ही नहीं इसने विचलिता श्रीमान ने अपना स्वाभाविक संकोच भूल भक्ति विवल संतान को स्वयं पकड़कर बिठाया नाग महाशय के मुख से तब भी केवल माँ माँ शब्द निकल रहे थे मानव वे पागल थे तो भी शांत स्थिर और धीर थे श्री ने उनके आंसू पोस दिए पास ही एकादशी का आहार पूरी मिठाई फल आदि था श्री उसमें से कुछ अपने मुंह में डाल फिर स्वयं नाग महाशय को खिलाने लगी पर उस समय नाग महाशय का मन अंतर्मुख था मुख में खाना डालने पर भी वे खा नहीं सकते थे केवल माँ माँ कह रहे थे और श्रीमा के चरणों पर हाथ रख कर बैठे थे स्त्रियां कहने लगी माँ तुम्हारा तो खाना नहीं हुआ महाराज से कहूं इन्हें हटा लेने को श्री ने कहा रहने दो थोड़ा स्थिर हो गई श्री कुछ देर तक उनका मस्तक और शरीर सहलाती रही और श्री राम कृष्ण का नाम सुनाती रही तब उन्हें होश आया फिर मां खाने बैठी और नाग महाशय को भी खिलाने लगी भोजन हो जाने के पश्चात जब नाग महाशय ले जाए जाने लगे तब वे केवल यही कह रहे थे नाहम नाहम तुहू तुहू मैं नहीं मैं नहीं तुम तुम जो पास थे उनकी दृष्टि उस ओर खींच श्री ने कहा देखो कैसी बुद्धि है श्री को यह विश्वास था कि वे भक्त प्रवर उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं माता जी के हाथ से प्रसाद पा आनंद से विभोर हो नाग महाशय ने और भी कहा था बाप से मां अधिक दयालु है बाप से मां अधिक दयालु है नाग महाशय के प्रति श्री के वात्सल्यपूर्ण व्यवहार का एक और उत्कृष्ट दृष्टांत है वह दूसरे समय की एवं शायद दूसरे स्थान की घटना होने पर भी सुविधा के लिए हम यही उसका वर्णन करते हैं एक बार नाग महाशय एक मलिन और जीर्णवस्त्र पहने और अपने पेड़ों से एक टोकरी आम सिर पर रखे श्रीमा के घर पहुंचे आम बहुत ही बढ़िया थे कुछ में उन्होंने चूने से निशान कर दिया था श्री के घर आवे टोकरी थी सिर पर रखे घूमने लगे किसी के हाथ में उसे देते नहीं थे उनके मन की बात यह थी कि स्वयं बिठाकर माँ को खिलाए परंतु किसी से कुछ कहा नहीं अंत में स्वामी योगानंद जी ने माँ के पास खबर भेजी माँ से कहो कि नाग महाशय आम ले आए हैं वे न तो कुछ कहते हैं और न किसी को देते ही हैं सिर्फ माँ ने सुनकर कहा उसे यहाँ भेज दो नाग महाशय सिर पर टोकरी ला हुए ही उपस्थित हुए जब एक ब्रह्मचारी ने टोकरी उतार ली तब उन्होंने श्री माँ के चरणों की वंदना की श्री माँ ने देखा कि वे इस बार भी पहले की ही भांति बेहोश हैं मुख से श्री कृष्ण का नाम तथा मां मां शब्द निकल रहे हैं और छाती आंसुओं से भीगी जा रही है तब तक श्री राम कृष्ण की पूजा नहीं हुई थी आम काट ठाकुर जी को भोग लगाया गया पूजा के बाद योगीन माँ आकर एक पत्तल पर श्री को प्रसाद दिया उन्होंने कुछ प्रसाद ग्रहण कर एक और पत्तल मंगवाई और उस पर कुछ प्रसाद रखकर नाग महाशय से कहा खाओ लेकिन कौन खाएं उन्हें देह ज्ञान ही न था जैसे हाथ अवश्य श्री माँ ने उनका हाथ पकड़ उन्हें खाने के लिए बहुत कहा पर उन्होंने खाया नहीं केवल एक टुकड़ा आम लेकर सिर पर रगड़ने लगे तब श्री ने निरुपाय हो नीचे खबर भेजी और कोई आकर नाग महाशय को नीचे ले गए नीचे जाकर सिर पटक कर प्रणाम करते करते उन्होंने माथा सुझा डाला बहुत समय बाद चेत होने पर वे बिना प्रसाद ग्रहण किए ही लौट गए श्री जब बाग बाजार में गंगा तट पर गोदाम के कोठे पर थी उस समय नाग महाशय के वहाँ आने पर श्रीमान ने पत्ते पर उन्हें प्रसाद दिया नाग महाशय भक्त की प्रबलता में पत्ते समेत प्रसाद खा गए एक अन्य बार श्री ने उन्हें एक कपड़ा दिया था नाग महाशय उसे न पहन भक्ति से सिर में बांधे रखते थे उनके प्रति श्रीमा का नाग महाशय के देहांत के बाद भी तरह तरह से प्रगट होता था। एक दिन एक भक्त ने देखा कि माताजी ने अपने सोने के कमरे में दीवार पर स्वामी विवेकानंद गरीब बाबू गिरीश बाबू और नाग महाशय के एक लटकते चित्रों को एक एक करके पोच कर उन पर चंदन की बिंदी लगाई और उन्हें हाथ से चूमा सबसे अंत में नाग महाशय के चित्र को देखती हुई बोली कितने ही भक्त आ रहे हैं पर ऐसा एक भी नहीं देखती हूँ नीलांबर बाबू के मकान में कई मास व्यतीत कर श्रीमां संभवता जयराम बाटी चली गई तत्पश्चात अठारह सौ तिरानवे चौरानबे जनवरी में भक्त प्रवर बलराम बाबू की कन्या श्रीमती भुवन मोहिनी का देहांत हो जाने पर उनकी पत्नी श्री राम कृष्ण पदाश्रिता श्रीमती कृष्ण भामिनी शोक जर्जरित और रोगग्रस्त हो गई अतएव यह निश्चित हुआ कि उन्हें जलवायु परिवर्तन के निमित्त बिहार प्रांत के अंतर्गत आरा से आठ मील पूर्व कैलवार नामक स्थान में जाना चाहिए कृष्ण ने कहा कि उनका जाना तभी होगा जब श्री भी उनके साथ जाए अति भक्तों के अनुरोध से उस वर्ष श्री माघ मास में अर्थात जनवरी अठारह में कलकत्ता आई और शीघ्र ही कृष्ण भावनी और उनकी माता गोलाप माँ स्वामी शारदानंद स्वामी त्रिगुना स्वामी योगानंद तथा उनके पिता श्री नवीन चंद्र चौधरी के साथ कैलवार चली गई यहाँ वे लोग दो मास तक रहे श्री ने यहाँ देखा कि जंगली हरिन दल बांध कर त्रिभुजाकार चलते हैं और विपत्ति का आभास पाते ही मानो उड़ते हुए भागते हैं और निमेश मात्र में गायब हो जाते हैं और देखा कि छोटे छोटे खजूर के पेड़ों में लटकाए हुए बर्तनों से सियाल कहीं रस न पी जाए इस डर से लोग गड्ढे खोदकर सारी रात वहीं बैठकर पहरा देते हैं बीच बीच में वे देख लेते हैं और दूर दूर कह सियालों को भगाते हैं कैलवार से लौटने के बाद श्री माँ जयराम भाटी गई फिर वहाँ से बेलूर मठ आवे दुर्गा पूजा के पूर्व तक रहे पीछे स्वामी प्रेमानंद जी की माता श्रीमती माँ देवी के साग्रह निमंत्रण से श्री उनके घर आठपुर गई उनके साथ योगिन माँ गोलाप माँ एवं स्वामी सदानंद भी गए पूजा समाप्त हो जाने पर श्री जयराम भाटी चली गई अठारह सौ ईस्वी के शेष भाग में कलकत्ता लौटने पर उनकी तीर्थ भ्रमण की अभिलाषा हुई तथा अपनी माता तथा भाइयों को जयराम भाटी से बुलवाकर उनके साथ वे काशी वृंदावन आदि के दर्शन के लिए रवाना हुई स्वामी योगानंद गोलाप और योगीन माँ भी साथ चली वृंदावन में कालेबाबू के कुंज में संभवतः फाल्गुन चैत्र दो महीने रहकर वे लोग कलकत्ता लौट आए फिर उनके आत्मीय लोग जयराम बाटी चले गए श्री भी कलकत्ते में मास्टर महाशय के बावन नंबर भवानी दल गली कोलोटोला के मकान में एक महीना रह तेरह मई अठारह सौ ईस्वी को कांवरपुकुर के रास्ते से जयराम बाटी गई वृंदावन से वे पीतल की बनी हुई एक छोटी बाल गोपाल की मूर्ति लाई थी वह उनके जयराम बाटी के घर में बिना पूजा के पड़ी थी एक दिन जब श्री लेटी थी तब उन्होंने देखा कि शुषुगोपाल अपने को घसीटते हुए श्री की चारपाई के पास पहुंचकर बोला तुमने मुझे यहां लाकर रख दिया खाने को नहीं देती पूजा भी नहीं करती यदि तुम मेरी पूजा ना करोगे तो कोई ना करेगा श्री उसी क्षण गोपाल को बाहर उठा लाई और अपने हाथ से उसकी ठुड्डी पकड़ उसे चुमा बाद में पुष्पांजलि दे उसे नृत्य पूज्य श्री राम कृष्ण के बगल में रख दिया तब से गोपाल की नृत्य पूजा होने लगी पहले ही कहा गया है कि अपनी जन्मभूमि में रहते समय श्रीमा माँ कामार पुकुर की जाया कामारुकुर भी जाया करती थी अठारह सौ ईस्वी के नवंबर मास में वे गोलाप मां के साथ वहां थी इसके उपरांत सन अठारह ईस्वी में लगभग अप्रैल थी कलकत्ता आई बलराम बाबू का मकान उस समय उनके पुत्र रामकृष्ण बाबू के विवाह के उपलक्ष्य में जन्मपूर्ण रहने के कारण उस मकान के पश्चिम में जो तंग गली थी उसी में श्री शरद सरकार के घर में वे एक महीने तक रहे वहां एक दिन मठ के सभी के लिए लिखा हुआ स्वामी विवेकानंद जी का एक पत्र श्री को पढ़कर सुनाया गया उसमें स्वामी जी ने नरनारायण की सेवार से सबका आह्वान किया था पत्र सुनकर मां ने कहा नरेंद्र ठाकुर के हाथ का यंत्र है वे अपने पुत्रों तथा भक्तों के द्वारा अपना कार्य जगत का कल्याण कराएंगे इसीलिए नरेंद्र ने यह सब लिखा है एक महीना बाद मां बाग बाजार में गंगा तट पर सरकार बाड़ी गली के एक किराए के मकान में चली गई उसके एक तल्ले में हिंदी का गोदाम था हल्दी का गोदाम था इसी में गोपाल की मां गोलाप मां आदि भक्त महिलाओं को लेकर वे तीसरे तल्ले पर रहती थी वहाँ से गंगा जी के अच्छे दर्शन मिलते थे श्री माँ की सेवा यत्न में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो इसके लिए स्वामी योगानंद तथा अन्य दो एक साधु ब्रह्मचारियों के साथ महाराज स्वामी ब्रह्मानंद स्वयं दूसरे तल्ले पर रहने लगे इस घर में पाँच छः महीने रहकर श्री माँ काली पूजा के बाद अपनी जन्मभूमि चली गई अठारह सौ अन्ठानवे के लगभग मध्य भाग में वे फिर कलकत्ता आई और बोझपाड़ा लेन के दस दो नंबर मकान में उठी